पूर्व पक्ष कहता है सर्वगत सर्वात्म नालाग्रमात्रष्ट ना कथम सीमान विदारे प्राप्त पीलिकाई वो पूर्व पक्ष कहता है महाराज कैसा हो सकता है जो ब्रह्म छेद करके घुस जाए हो नहीं सकता जैसे चींटी अपना घर में घुस जाता है उस घर कैसा होता है छोटा सा छेद होता है अब उसमें घुस जाती चींटी अंदर तो परमात्मा छेद करके घुस गया कैसे हो सकता है क्योंकि परमात्मा तो सर्वगत है और सर्वगतर्वगत है और सर्वात्मा सविधात्मस्वरूप अध्यय जगनी बाल के अग्र भाग मात्र सम्मान भी ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ प्रविष्ट ना हो, बाल अग्र न होग्रमात्र अप्रविष्ट नास्त कथम सीमान विदारे प्राप्त जब ऐसी बात है फिर आपने कैसे कह दिया वो सीमा को छेदन करके अंदर प्रवेश कर जाता है पिपी लिखाई वह सुशीरम सिद्धांति कहता रे तुमने तो बहुत छोटा सा दोष दिखाया दोष तो बहुत तेज तरह से विचार करेंगे तो आप नन्हो अत्यल्पम एकदम चौदयम बहुचत्र चोरित आपने बहुत छोटी सी शंका कर दी है वास्तव में बहुत सारी शंकाएं की जा और और क्या क्या शंका हो सकता है स्वयं सिद्धांत पहले सारी शंकाओं को बता दे रहे देखो अकर्ण सन ईक्षिता बिना कर्णों का ईक्षण कैसे कर दिया आपने कहा हुआ वो किया तो ईक्षण कैसे करेगा उसके जब कोई मन नहीं बुद्धि नहीं कुछ भी नहीं कर्ण के सामग्री के बिना ईक्षण करना ये भी एक दोष है अनुपात चिंचित लोक का विना किसी भी उपादान कारण का उपादान किए बिना किसी से ग्रहण किए बिना लोगों को सृष्टि कर डाला ये दूसरा दोष पुरुषम समुद्र के मूर्छित और जल से कहा गया अचानक आपने बोल देना जल से उसने पुरुष पुरुषाकार के पिंड को प्रकट कर दिया समि पिंड विराट को और जल कहा से आया और जल प्रदान भू पंचम कहा थे कहा से आ गया उससे पुरुषाकार पिंड कैसे प्रकट कर दिया एक और ये भी दोष है इतनी तस्वीर भिन्नम और केवल उसने उस पिंड का चिंतन किया चिंतन करने से उसका मुख फूट गया कान फूट गए आंख फूट गया नाक फूट गए छेद होते गया अपने आप चिंतन करने मात्र से अरे कोई ड्रिल मशीन से छेद करता कुछ करता बोलते तो मान भी लेते हैदराबाद पिंड है विराट पिंड और तो मुँह फूट गया कान फुट गया आँख फूट गए नाक फूट गए ये कैसा हो सकता केवल चिंतन करने मात्र से विचार करने मात्र इतना ही नहीं मुखादि अग्नि आदि लोग पाला उन मुखादि से अग्निदिव दे लोकपाल देवता पैदा हो गए तो और भी आश्चर्य की बात यह कैसे हो सकता है ते हारण उन, उन लोगों के पास भूख प्यास राम की चीज नहीं थी उनके साथ चाशनाया पिता पास आदि संयोजन उन देवताओं में भूख प्यास जोड़ दिया एक और आश्चर्य की बात याद है और उन्होंने भूख प्यास के कारण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे देवता लोग तद आयतन प्रार्थन गवादि गवेशनम और उनके लिए चवरा से गवादी चौरासी को एक के बाद एक के बाद एक प्रकट कर दिखा दिया तेसा यथाय प्रवेशन अंत मनुष्य दिखा दिया और उनमें भी सभी में यथा आयतन जिसकी जैसा गोलक आदि है इंद्र है उन उनके साथ अभिमान करते उन प्रवेश कर गए से निश्चय पलायनम उसके बाद उनके लिए अन्न की सृष्टि की और सृष्टि के वो अन्न भी भागने लगा है वाघ आदि तब और वाणी आदि ने ग्रहण करने की इच्छा करा नहीं ग्रहण कर सका अंत में आपान के द्वारा ग्रहण कर लिया ये तत्त सर्वाम सीमा विदारण प्रवेश समूह में सारी बात उसी प्रकार की है सीमा का छेदन करके विदारण करके प्रवेश करना जैसा असंभव है उसी प्रकार ये सब असंभव है वास्तव पूर्व पक्ष का है फिर तो आपने हमारे तो आप तो पक्ष में ही बोल दिया अच्छी बात है है अस्तुतरी फिर तो क्या कहना? है है तो फिर क्या क्या बकवास फालतू बात कोई मतलब नहीं इसे दे दिन ऐसा मत कहो। आत्रा। मात्र आत्मा अवबोधार्थ से अवबोधार्थ मात्र से वक्षित कि भाई देखो वास्तव में में सारी जो कथा कथा है है आत्मा का ज्ञान कराने कराने के के लिए मात्र कहा गया तो इस क्या सच्चाई उसे कोई लेनदेन नहीं है आप जो बहिर्मुख होकर के संसार को सत्य मानने वाले को अंतर्मुख करके अपने आत्मा का बोध कराने के लिए ही ये कथा आरंभ हुई है सर्वो यम अर्थवाद इसलिए वास्तव में सारी जो कथा है क्या है अर्थवाद है दोष हाँ। इसलिए कोई दोष नहीं होता पहला पक्ष मुख्य पक्ष बोल दिया। मुख्य पक्ष में क्या है वास्तव में सृष्टि हुई नहीं ये सब अर्थवाद है झूठी कथन है जैसे बुढ़िया की कहानी नानी दादी की कहानी होगी जैसे है ना नानी दादी क्या कहानी बनाते थे एक जमाने बड़ा मुर्गा था मुर्गे का जो है भयंकर विरोध हो गया किसे सांड से मुर्गे अरे मुर्गा सांड की लड़ाई हो सकती है ऐसी कहानी सुनाती बच्चे को ताकि बच्चे को नींद आ जाए लक्ष्य का क्या है कहानी की सच्चाई से मतलब नहीं और बच्चे को भी कहानी सुनते सुनते सो जाता है बुढ़ियाओं की ही कहानी होती इस हो है किस तरह की कहानी और पटांग सुनाते उसी प्रकार यहां पर भी हमने भी एक कहानी सुना दिया श्रोति कह रही है केवल इतने मात्र के लिए आपको जो अज्ञान में स्वयं हो अपने स्वरूप में जगाने के लिए कहानी बनाई तो मुख्य पक्ष है सृष्टि वास्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ है यह बोध कराना है और स्वरूप मात्र एक आत्मा है वही जीव है वही ब्रह्म वही सब कुछ है इसे करने के लिए इस तरह की बात कही गई है अथवा दूसरा पछला है मन मध्यम अधिकारी के उत्तम अधिकारी के लिए बोल दिया ये अर्थवाद मन मध्यम अधिकारी के लिए कहते हैं नहीं भाई देखो मायावी वायावी के समान समझिए जब एक साधारण मायावी वह भी अपनी मा, माया शक्ति को लेकर दुनिया भर चीजें बना के दिखा सकता है महा मायावी परमात्मा ये क्या नहीं कर दिखा सकता उसके लिए कोई आश्चर्य है क्या कोई मायावी उपादन कारण ढूंढता है मायावी जो चीज बना के दिखा रहा है उसके लिए वह उपादान सामग्री लाता है क्या बिना सामग्री की की नहीं।, नहीं होता है बस बैठ के संकल्प करते जाता है मन से जैसे सोचते सोचता है जैसे वाणी से बोलता है वैसे सामने होता हुआ दिखाई देता है मंत्र पर जब किया है, ना सिद्ध किया हुआ है वो तो मंत्र से थोड़ी वस्तु पैदा हो रहा है है ना उसे उसे पैदा हो तो माया शक्ति है, है? तो संकल्प संकल किया हो गया जैसे परमात्मा की माया शक्ति थी संकल्प किया सब कुछ हो गया ये तो दृष्टान दे रहा है जब संसार में छोटा मोटा आदमी जिसको जो है ज्यादा कोई शक्ति है नहीं अल्पज्ञ है उपाधियों से परिपीड़ित है दुखिया वो भी है तभी तो कमाने के लिए माया दिखा रहा हूँ वो तो दुखियो कमाने के लिए माया दिखा रहा है मनोरंजन के लिए माया दिखाए तो पैसा नहीं लेना चाहिए आपका मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है उसका असली उद्देश्य अपने अच्छे भरना है कमाना है, है या ऐसा व्यक्ति भी जो स्वार्थी है शुद्र है दुखी है अल्प सामर्थ्य वाला लेकिन अपनी माया शक्ति को लेकर विभिन्न प्रकार वस्तु बना के दिखा सकता है बिना उत्पादन कारण बिना कारण बिना कोई चीज का तो ये तो महा मायावी परमात्मा है निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो क्या नहीं कर सकता महा मायावी देव सर्वशक्ति सर्विधकार सुख बोध प्रतिपत्तम लोकविद आख्याय का प्रपंच तरह पक्ष पहला युक्त तम पक्ष था दूसरा युक्त तो के समान माया के द्वारा को भी सब कुछ उत्पन्न करके दिखा देना अगर घटना माया इसलिए गया सृष्टि गंधर्व नगर आदि सृष्टि आदि वास्तव में है ही नहीं इसलिए गंधर्व के समय समृषा ही इसी बात को स्पष्ट करने के लिए घटित सृष्ट को भी सूर्य द्वारा घटित के, के सम्मान दिखाने के लिए ऐसा कल्पना किया गया है यह कल्पना क्यों मुख्य को सुख अवबोधन प्रतिपत्यर्थम अनायास रूप से मन मध्यम अधिकारी को ज्ञान कराने की इच्छा सुख अवबोधन प्रतिपत्यर्थम लोकवत जैसे दुनिया में भी कहानियों के माध्यम से दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है उसी प्रकार से आख्यायिका आदि का विस्तार जो की गई है वह अनायास बोध कराने के लिए ही था क्योंकि वह महामायावी देव है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ सर्वित पल बोल चुके हैं उसका सामर्थ्य उनके बारे में ऐसा होने के कारण से वह अनायास ही कर सकता है इसमें कोई संशय नहीं है अवबोधनमें प्रतिपादन सुखे नक्तु प्रतिपादनार्थम सुखे नोत प्रतिपत्तन ताकि वक्ता को भी सुख पूर्वक प्रतिपादन कर सकता है ज्ञान का और श्रोता भी सुखपूर्वक उस ज्ञान ग्रहण कर सकता है इस दृष्टिकोण से एक आख्याय का रूप में कहा जाता है वक्ताओं को भी सुविधा हो गया समझाना कई बार हम लोगों के सामने होते ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है कहानी सुनानी पड़ती है न तो सुनाने वाले को भी सुविधा है कथा के माध्यम से आसानी से बोध करा दिया जाता रज्जु सरप कहीं कुछ लाएंगे क्यों लाते हैं इसलिए कि बोध कराने में सुविधा है वक्ता को भी श्रोता को भी दोनों का आसान हो जाता है तो लोक सृष्टि आदि मानांतर गोचरत्व अपूर्वत्व तत्पर तुम तो एवं आख्यायिका यहाँ अस्तु पूर्व पक्ष आसन कर सकता है लेकिन लोक सृष्टि आदि प्रमाणांतर का विषय नहीं है इसलिए अपूर्व कथन मानना चाहिए तो अपूर्व कथन मानेंगे तो सृष्टि पर जो आख्याय वो यथार्थ हो जाएंगे ऐसा श्रम नहीं अपूर्व्य प्रतिपत्तियाला बात लेकिन वास्तव में भले ही अपूर्व कथन है सृष्टि कथन लेकिन इसका कोई फल नहीं है जैसे आप कहीं कहीं फल भी आता है कथा होते कठोर प्रसद आता है ना कठोर बोला जो इस आख्याय को श्राद्ध काल में ब्राह्मणों की संसद में सुनाएगा हमको ये फल मिलेगा तो पुराणों में भी आता है हर कथा के अंत में हर कथा के अंत में पुराणों में आप देखेंगे इसका ये फल होगा लेकिन यहां जो का सुनाई आख्याय सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञाना किंचलम ईश्वर है सृष्टि आख्यायिका सृष्टि की आख्यायिका के माध्यम से आपको जो प्रज्ञान होता है उस परिज्ञान का फलस्वरूप आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है किंतु फिर क्या बताना, कि इसके साथ स्वरूप अमृत फलम सर्वोप्रशत प्रसिद्ध जीव और ब्रह्म की स्वरूप प्रज्ञान से तो अमृतत्व फल जो सर्वोप्रिषद प्रसिद्ध है वही यहां पर भी स्वीकार करना चाहिए इसमें स्मृतिशु छीताध्यासु समर्वेश भूतेशु परमेश्वरम इत्यादि गीता गीतादी स्मृतियों में भी इस प्रकार की बात बताई गई है जीव ब्रह्म ज्ञान से नित्य मृत की प्राप्ति का कथन हुआ है उसके लिए गीता तेरहवा क्या है सत्ताईसवा श्लोक देने देखी है विनश्य पश्यति सश्यति साफ साफ समू सकलों में, सम में भी अविनाशी भाव में जो स्थित उसान चेतन तत्व को जो अनुभव करता है वही वास्तव में अनुभव करता है यह पश्चिम सा अट्ठाईसवें श्लोक को भी ले रहे हैं लेकिन वो पहले पाद और तीसरे पाद दे रहे हैं दूसरी और चौथे को टिप्पण कार दे रहे देखिए समम पश्चन्नी सर्वत्र आत्मान तथो यात्रि पराम गतिम पहला और तीसरा पाद आनंद में दूसरा और चौथा पाद सात नंबर टिप्पणी नीचे में सम सर्वत्र इसे जो साधक जो मुमुक्षु सकलो बार्यो में समभाव में स्थित आत्मा को जो देखता है ईश्वर को सर्वत्र समवस्थित समभाव में विद्यमान उस ईश्वर को जो अनुभव करता है नीन स्त्य आत्मना आत्मानम वो अपने ही स्वरूप से अपने आप की हिंसा नहीं करता जो सौ व्यक्ति याति पराम गति तथा ऐसा विलक्षण अनुभूति के कारण से वह परम गति को प्राप्त करता है यह अट्ठाईसवा श्लोक है भागवत पुराण का भी श्लोक दे रहे हैं जिसका पूर्वार्ध आठ नंबर टिप्पण में है और उत्तरार्ध जो है मूल में ये रहुगण को उपदेश दिया जड़भरत ने भागवत में आता है रघुगण और का उपाख्यान उसमें का श्लोक है ये पूर्वाधनीच टिप्पण आठ एक समस्त यदि हास्त किंचिति तदचुना पर समस्तम यदि किंचिति यदि यदि कुछ है वह एक ही है वही सम वही अचुता तद अन्य परम नास्तिक और उससे पर अन्य कुछ भी नहीं है वही तुम हो वही मैं हो सोह सचत्व सज सरो में वही सब कुछ है वही आत्मस्वरूप है इसलिए यह तेरे अंदर जो भेद बुद्धि है और भेद बुद्धि जन जो मोह है इसको तुम जाओ ऐसा उपदेश उपदेश दिया दिया दिया भागवत भागवत और उसी प्राण में पृथु राजा को उस दे दे उसका पड़ा मात्र राज्य वरियज भेदम परमार्थ दृष्टि इसका लेकिन पूर्वार्थ नहीं दिया इन्होंने भागवत का है नारदे नारद के द्वारा ऐसे उपदेश दिए जाने पर जीव प्रमे कृतक उपदेश दिए जाने पर राजा श्रेष्ठ पृथ्वी महाराज भेदं, तत्याजा, भेद को त्याग दिया और परमार्थ दृष्टि को प्राप्त कर लियावत का विष्णुपुराण में पराशर के द्वारा पराशर के द्वारा दिया गया उपदेश मैत्री मैत्रेय नामक जो ऋषि थे जिन्हें आगे मैत्री ऋषि ने विदुर को दिया था ज्ञान भागत में आता है मैत्रेय ऋषि का विदुर के साथ संवाद उस मैत्रेय ऋषि को ज्ञान किसने दी थी पराशर महर्षि ने वो पराशर मैत्रेय संवाद में पुराण में जो आया हुआ है उसका एक श्लोका टुकड़ा दे रहे सच्चा पिजाति स्मरणाप्त बोध तत्र जनम्यप वर्ग आप सच्चा पिजाति मरणाप्त बोध कहते हैं सच जाति स्मरणा स्मरेणा स्मरेण आपते हैं वह जाति स्मर के द्वारा जाति स्मरण जन्म से ही उसको स्मृति थी उसको जाति स्मरक जन्म से ही जिसको पूर्व जन्म आदि का ज्ञान का सब का स्मृति रहे उसको जाति स्मर वह भी जाति स्मरेणा स्मरण वाला होने से तत्र जन्मनी उसी जन्म में अनेक जन्म नहीं लगाए इसलिए अपवर्गमापा मोक्ष प्राप्त कर लिया इत्यादि आपको मिल जाएंगे जो जीवन में ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति को करते हैं तब पूर्व पक्षी कहता है लेकिन महाराज यहाँ तो तीन आत्मा है किस आत्मा का एकत्व का बोध बोल रहे हो आप, आप तो अगर एक में आत्मा अक्यात्म है ना अका स्वरूप प्रज्ञान आता एक आत्मा का स्वरूप ज्ञान दो तीन चार नहीं है एक आत्मा है वही ब्रह्म वही आप है ऐसा निश्चय चक्रलेन का नाम ही ब्रह्म विद्या उससे मोक्ष होगा ये जो कहा था पूर्व पुष्प कदर एक आत्मा कहा है तीन तीन आत्मा है किस आत्मा का ज्ञान से मोक्ष होगा बताओ इन तीन में से नो त्रे आत्मा रो। अब तक जो चर्चाएं हुई है पहला अध्याय और इसे पहले की भी विचार सब देखते हैं आपकी शास्त्रार्थ के भी विचार जो अपने प्रकट के से मालूम होता है तो तीन आत्मा है कौन से कौन से एक है भोक्ता कर्ता संसार जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध एक पहला आत्मा है जिसको जीव बोलते हैं जो तो सारी दुनिया में और शास्त्र में भी प्रसिद्ध जिसके लिए सारा कर्म और उपासना का विधान हुआ है वेदों में और स्व किए गए कर्म और उपासना का फल का भोगता है कर्म और उपासना करने वाला करता है आते संसार में विभिन्न में भ्रमण करके स्वर्ग भोग करने वाला है ऐसा संसारी जीवात्मा पहला आत्मा है दूसरा आत्मा को सा है दूसरा ना आत्मा ईश्वर है अनेक प्राणिक फल भोग योग योग्य अनेक अधिष्ठान लोक देह निर्माण लिंगेना लिंगेना निर्माण लिंग यथाशा प्रदर्शि पुराप्राद निर्माणलिंग तकशल ज्ञानवात्कर्ता तक्षावश्वर सर्व जगतकर्ता आत्म अवगम्यते दूसरा चेतन आत्मा मालूम जो हो रहा है वह जगत का कर्ता ईश्वर है ईश्वर सर्व जगतकर्ता दूसरा कैसा है ईश्वर उसी प्रकार है कैसा तक्षादी के समान कर दिया तक्ष बढ़ई बढ़ई होता है सुतार लकड़ी का काम करने वाला राजमिस्त्री वगैरह अनेक लोग मिलकर मकान बनाते हैं ना उसी प्रकार से ईश्वर भी यह संसार को बनाया है तक्षादी व ईश्वर सर्वज्ञ जगत करता क्या क्या लिंगे ऐसे ईश्वर को मानने में पहला लिंग बता रहे अनेक प्राण कर्म फलोप भोग योग्य अनेक अधिष्ठानवद लोक देह निर्माणी इसने क्या किया ये लिंगे पहला लिंग लोक और लोकों में देहों का निर्माण किया ना लोक का अनुसूझाई थी फिर उसमें आयतन शरीरों का चौरासी लाख योनियों का ये जो निर्माण किया वो भी विचित्र विचित्र एक जैसा नहीं ना बनाया अनेक प्राणियों के एक से एक विलक्षण कर्म और उन कर्मों के फल फलभोग की योग्य अनेक अनेकान वाला लोगों को बनाया और उनमें शरीरों का निर्माण किया ऐसे इस लिंग से ज्ञापन हो रहा है कि ईश्वर है और यथाशास्त्र शास्त्र न प्राशर निर्माण लिंगे न दूसरा लिंग है जैसे शास्त्र वर्णन किया है उसके अनुसार माल मोता है जब आदरा नगर, नगर अनुमान कर लेंगे ना आप कोई ना कोई ऐसा कलाकार था जिसने पहले इसका पूरा नक्शा बनाया होगा दिमाग से उन नक्शे को लिखा होगा फिर लिखे हुए उसको वहां कार्य कराया वो जो होगा अब मकान बनाए पहले होता ना जमीन है उसको बराबर की जाती लेवल करो भाई बुलडोजर चला देते फिर उसे हाँ यहाँ सड़क होगा यहाँ सड़क होगा इधर नाली होंगी इधर नाली होंगे हैं इधर खंबे गढ़ेगा सारा तैयार कर लेते प्लॉटिंग बनाते फिर प्लॉटों को अलॉटमेंट होगा बेचा जाएगा फिर वहां मखाने बनेंगे अनेक प्रकार की मिस्त्री लोग लग जाएंगे उसमें मकान बनता है एक शहर एक कॉलोनी का शारदा दूर के बाद एक छोटा सा कॉलोनी है ना मोहल्ला को बनाने के लिए कितना लफड़ा जैसे कहां से गंदा पानी का निकास होगा कहां से जल आएगा सारे सोचना पड़ता है वहां बनाओ वहां से सप्लाई करो एक उसे मार्केट होगा एक मंदिर होगा कहां क्या होगा दिमाग लगाते है? एक मोहल्ला बनाने के लिए कितना झंझट और बनाने वाला कोई साधन ज्ञान वाला होगा क्या खोपड़ी उसकी बहुत तेज होगी आम आदि बना लगता है क्या प्लानिंग इस प्रकार से पूर्व पूर्व में प्रासद आदि का निर्माण से आप क्या अनुमान करेंगे आप अनुमान करेंगे विषय कौशल ज्ञानवान कोई न कोई व्यक्ति जरूर ऐसा है इस विषय में अत्यंत कुशल ज्ञान वाला है वो ऐसा करता है वह तक्ष है बड़े आदि मिलकर के ये काम किए हैं जैसा आप अनुमान कर लेते हो ठीक उसी प्रकार से शास्त्र प्रदर्शित इस क्रम को देखने से मालूम हो रहा है कोई ना कोई ईश्वर जरूर है जो कि अनेक प्राणिक कल फल उपभोग के योग्य अधिष्ठान वाले इन महान लोकों को उन लोगों में इन प्रकार शिर्माण करना रोग के द्वारा निर्णय होता है कोई सर्वज्ञ्वर करता जगत का विद्यमान है वह दूसरा आत्मा है और तीसरा आत्म वह है जो आप रटते हो बार बार वेदांति यथो व्यवर्तन तब प्राप्य मनसा नेति ने शास्त्र प्रसिद्ध औपनिष्द पुरुषा तृतीय निगुण निराकार जो है शुद्ध ब्रह्म तीसरा आत्मा है जिसके बारे आपने कहा जिसे वाणी मन भी वर्णन नहीं कर सकती है लौट आती है अरे मूर्त और अमूर्ता को चक जो है ये ब्रह्म नहीं है ये नहीं है ऐसा अतत्व का करके तो तो बोध कराते हैं इत शास्त्रों के द्वारा प्रसिद्ध उपरिषदों में ही केवल प्रतिबाद ऐसा जो पुरुष है वो तीसरा आत्मा है तीन आत्मा दिखा दिया ना जीवात्मा परमात्मा शुद्ध ब्रह्म इन तीन में से किस आत्मा को जानने से मोक्ष होगा एक ये आत्मा निलक्षण लेकिन विचित्रता यह है कि तीनों ही आत्मा एक दूसरे से विलक्षण पहला वाला कर्ता भोक्ता संसारी है दूसरा जगत कर्ता बोल रहे हो गुरु पक्ष ने कहा वास्तव में वह वा अकर्ता ही है अकर्ता भोक्ता असंसारी ईश्वर इन फिर भी वह माओपाधिक है तीसरा वाला कौन है मायापाधिक नहीं है शुद्ध है ये मेरे त्रे आत्मा अन्योदिवलक्षण तर कथम एक आत्मा असंसारी ज्ञात शक्य थे एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण तीन तीन आत्मा है कि निर्णय कैसे हो सकता, कैसे जा सकता है, है ये कैसे जाना जा सकता है किसी के द्वारा कि एक ही आत्मा अद्वितीय और असंसारीये कथम ज्ञात शक्य थे कैसे जाना जा सकता है तीव एक भेदे तद से सबसे पहला जीव एक सिद्धांत जागरिए तीव एक जीवीय वही ईश्वर है वही ब्रह्म वही सब कुछ अलग अलग क्वेश्चन या कौन से तावत कथम भेद गम्य थे आपने कैसे ऐसे भेद जाना? ये सिद्धांत पूछ रहा है भाई वास्तव एक ही आत्मा है दो है ही नहीं तीन है ही नहीं तुमने तीन तीन कैसे जान लिया भाई तो पूर्व कहता है न एवं ज्ञान थे इसमें कौन सी बड़ी बात है सीधा साधा बात है तीन आत्मा का ज्ञान होना सब वो इस दुनिया में तीन आत्मा है श्रोता मनता एक दूसरा दृष्टा श्रोता मनता दृष्टा तक एक दूसरा आदेश आघोष्टा और तीसरा विज्ञाता प्रज्ञा पहला जीवात्मा कैसा है ये जीवात्मा श्रोता मनता दृष्टा श्रवण करता है मनन करता है देखता है व्यवहार करने वाला और परमात्मा कैसा वो क्यों आदेश देता है वो श्रोता मनता दृष्टा नहीं वो साक्षी है और वेदों के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया क्या करना क्या नहीं करना कैसे करना सब बता दिया वो आदेशता है और उद्घोषणा किया उसने आघोष्टा है और तीसरा केवल विज्ञान स्वरूप है प्रज्ञान धन शुद्ध ब्रह्म विज्ञाता प्रज्ञाता तरह इसको तीन भाग में लेना है एवं इस प्रकार हम जान पा रहे कि पहला वाला वह वा है जो श्रोता मंत्र दृष्टा है दूसरा वाला वह हैघोषा तीसरा वह है जो विज्ञाता और प्रज्ञाता है ऐसा इन भाग इस अनुभूति के प्रकार ज्ञान के आधार पर आजिष्ट में वर्णात्मक शब्द वक्ता आघोष्ट में ध्वनियात्मक शब्द वक्ता वर्णात्मक शब्दों का कथन करने वाला वेद रूपी शब्द को कथन करने वाला और आघोष्ठा ध्वनियात्मक शब्द का कथन करने वाला कोई परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता तब सिद्धांत जवाब देता है तुम परस्पर वृद्ध बात तुम ज्ञान कर रहे हो जो तुम जान रहे हो वह अत्यंत वृद्ध है क्यों यह श्रवणादि कर्तव्य ना अमत तो अविज्ञात है इतिचा। एक तरफ कहते हो श्रवणादि का करता है दूसरी वही अमत है और अविज्ञात भी कार्य अत्यंत विलक्षण है विलक्षान होने से एक को जान रहा तो दूसरे को नहीं जान रहा हूं और क्योंकि पूर्व वाक्य में क्या आया है सृतो अति प्रतिषेधा पूर्व वाक्य में यह बात कह दिया गया था कि वह अश्रुत है अमत है अविज्ञात है और फिर उसको बात हो, हो गया जो श्रवणाधिकता है जाना जा रहा है उसको तुम करे हो वह अमत है अविज्ञात इत्यादि कैसे कहती अश्रुत अमत अविज्ञात है इतरा तथा तो न मतेर मंतरम मन वी था न विद्यातर इत्यादि था इत्यादि में मते मतेहे मने वृत्ते मंतारम साक्ष मतेर मंतारम न मन वीता मती मने मन की वृत्तिया उसकी मंता उसका जो साक्षी है उसको तुम ग्रहण करने की चेष्टा मत करो वो कोई ग्रहण नहीं कर सकता मन के मृत्यु का भी जो साक्षी है उसको आप किसी भी साधन से ग्रहण नहीं कर सकते इधर विज्ञाते, आदि अमतो मनता विज्ञात विज्ञात इत्यादि संग्रह कर सकते हैं। तो पूर्वी कहता है सत्यमेव विप्र ठीक कह रहे हो आप, हम प्रसुद्ध बात जान रहे हैं यहां यदि प्रत्यक्ष यदि मैं कहा था ये भी मैंने प्रत्यक्ष से जाना प्रतिष्ठ प्रमाण से जाना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाना दोनों बात प्रत्यक्ष प्रमाण से जानूंगा तब ना विरोध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा हूं और दूसरी चीज श्रुति से जान रहा हूं तो प्रत्यक्ष व्रुद्ध नहीं माना जाएगा यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मैं जानू दोनों को वृद्ध बातों को तब तो आपका कहना ठीक है सत्य में प्रसिद्ध जैसे एक मैं कहूं मैं दुख का भी अनुभव कर रहा हूं फिर कहूं सुख का भी अनुभव कर रहा हूं अरे कैसे होगा दोनों या तो दुखान हो रहा होगा तो सुखान एक साथ तो हो नहीं सकते जब दोनों क्योंकि दोनों तो प्रत्यक्ष का विषय है प्रश्न वृद्ध है अभी दोनों एक साथ हो नहीं सकता ऐसे यहां मामला नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं श्रोता मंत्र विज्ञाता और अश्रोता मंत्र दोनों बातें जो कही जा रही है श्रोता मंत्रण का, का विषय है अनुमान तो है, है। प्रत्यक्ष ज्ञान से निवार्य न मतिर मंत्र इत्यादि पूर्व से कहना यही है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान के निवारण कर रहे हैं न मतिर मंत्र मन वीता विज्ञातरे हैं, मंत्र क्या कर रहे प्रत्यक्ष प्रमाण का निवारण कर दिया जय तो के तो के द्वारा हम उसको उस आत्मा को अनुमान से हम जान पाएंगे तो कहाँ विरोध रहेगा कोई विरोध नहीं है क्योंकि आत्मा को जो हम जान रहे हैं वो अनुमान से जा रहे हैं जान रहे हैं और मंत्रित्व तो जो जान रहे वो मान जा रहे so, दोनों प्रतिष्ठ प्रमाण का विषय होने से कोई विरोध नहीं है, है तो श्रवणादि लिंग के द्वारा भी आप आत्मा को कैसे जान पाओगे क्योंकि युगपथ आत्मा में युगपत ज्ञान आयोग क्योंकि आप नहीं आयिक आदि उनका मत में आत्मा का जितने विशेष गुण है ना एक कालावच्छेद दो गुण एक साथ नहीं हो सकता आत्म विशेष गुण आना युगपत एक साथ थोड़ी नहीं सकते कि आत्मा कितना विशेष गुण मानते हैं वो नौ गुण मान रहे विशेष है ना ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सब जो मान रहे हैं वह ज्ञान रहेगा तो इच्छा नहीं होगी इच्छा है तो द्वेष द्वेष एक ने एक गुण ही रहेगा एक काल में एक ही गुण आत्मा हो सकता है अनेक गुण पैदा नहीं नहीं हो सकते। नहीं हो सकते पर कैसा अनुमान कर लोगे भी पाएगा लोग आत्मपत ज्ञान द्वय अयोगा श्रवणादि काले मनन मन विज्ञान असंभवा श्रवणादि न मरण विज्ञान रूपम आत्मशिकम अन्य विषय के अनुमति ज्ञानम न संभव दी इसीलिए श्रवणाधि काल में मन विज्ञान नहीं मनन काल में श्रवण विज्ञान नहीं विज्ञान काल में श्रवण मनन नहीं एक ही रहेगा ना और आप अनुमान कर दो गच्चाहिए तभी तो अनुमान होगा बिना पक्षधर्मता का ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान का दोनों को मिलाओगे तब परामर्श ज्ञान बनेगा तो उससे अनुमिति पैदा होगी ये तो प्रक्रिया है आपकी जब दो ज्ञान एक साथ रह ही नहीं सकता दोनों तो मिलकर के कैसा नया ज्ञान पैदा कर देंगे और स्मृति ज्ञान को भी नहीं, तो नहीं हो सकता जब स्मृति ज्ञान वहां रहेगा तो दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता वहां एक कालाक्ष एक ही ज्ञान होगा तो दो ज्ञान जब तक इकट्ठा अधिष्ठान ना हो वो तो तीसरे ज्ञान को पैदा कैसे करेंगे व्याप्त विशिष्ट प्रक्षरता ज्ञान परामर्श व्याप्त ज्ञान और प्रक्षणता ज्ञान दोनों ना के में रहेंगे तब न दोनों मिल करके परामर्श को पैदा करेंगे तीसरे को वहां दो एक साथ वहां रह तो ही नहीं सकते क्योंकि तीसरा पैदा कहां कर देगा वो अनुमति नहीं हो सकती तुम्हारे प्रकरण प्रक्रिया के अनुसार वास्तव में आगे प्रक्रिया के अनुसार कभी भी कोई अनुमिति पैदा ही नहीं हो सकती है क्योंकि श्रवणाज ना मनन विज्ञान रूपम आत्मशम अ केवल मनन विज्ञान रूप आत्मशक किंतु अन्य विषय भी, भी कोई भी अनुति ज्ञान न संभवती इत्यास सिद्धांति इस बात को मनोवृत्ति सिद्धांति कह रहा है श्रवणिंगेना कथ ज्ञाते यदा श्रुण्ती आत्मा श्रोतव्य शब्द तदा तस् श्रवण क्रिय वर्तमान मनोविज्ञान क्रिय न संभवता आत्मत्र क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार जब यह आत्मा क्या कर रही है सुन रहा है सुनोती आत्मा श्रोतव्यम शब्द श्रोतव्य शब्द को जब यह आत्मा सुनते रहता है तथा तो तब क्या होता है तब श्रवण क्रिया ही वर्तमान वह तो श्रवण क्रिया में ही व्यस्त हो गया तो मनन क्रिया नहीं हो सकता विज्ञान क्रिया भी नहीं हो सकता मनन क्रिया के तात्पर्य अनुमान और विज्ञान क्रिया का तात्पर्य दृष्टान्त नीचे दिया है देखिए छह नंबर टिप्पणी मनन विज्ञानश्द्यालय अद्यन अति दृष्टता प्रत्यक्षातर नि वक्त अति भाष्योक्त उपबुधेत आनगिरी शब्दाभ्याम अनुमिति मणन विज्ञानशबद्यातिच्यते नीचे पंक्तिगि अक इस प्रकरण में ये जो शास्त्रार्थ हो रहा है यह सब जगह मनन विज्ञान शब्द के द्वारा अनुमति कहा गया है एक दिया। दो शब्द के द्वारा अनुमति नहीं कहा है वास्तव में तब तो उसको टिप्पण कर स्पष्ट कर दिया मनन शब्द के द्वारा अनुमति को कहा गया और विज्ञान शब्द के द्वारा दृष्टान के लाभ स्वृत प्रत्यक्षांत लेना पड़ेगा अनुमान में हमेशा होता है ना एक दृष्टांत तो चाहिए जहां प्रत्यक्ष किया मानसम होते मानसम यहां पर भी दृष्टांत दृष्टान को इन्होंने क्या बोल दिया विज्ञान सबसे कहा और अनुमान को मन, सबसे कह दिया आत्मस्त विषय यही शंका कहा जाना यहाँ पर सब जगह ऐसा समझो न नतो आत्म में नतो अन्यत्र दूसरी क्रिया हो सकती है तरी श्रवण मनोर विपद असंभव अन्य विषय मनन क्रिया क्रिया आत्मा मंतव्य इत्याशं जब श्रवण मनन युगपद असंभव श्रवण दो हैं तो अन्य विषय मन क्रिया आत्मा मंत्री कर। करना चाहिए यह आशंका विजात क्रियाद्वय सजात क्रियाद्वय में युगपद न संभवती जैसे विजात क्रियाद्वय नहीं हो सकता आत्मा में उसी पर सजा क्रियाद्वय भी युगपद नहीं हो सकता आत्मा में किसी को यहाँ कर दिया मित्र तो भी मरना क्रिया ज्ञान भी नहीं हो सकता और आत्मा का दो गुण दो गुण ज्ञान ज्ञान और ग्यान से दोन एक में, में इच्छात्व है गुण है ऐसे दो विजातीय गुण जैसे आता एक कालावच्चे नहीं हो सकता सजातीय ज्ञान दो ज्ञान भी एक साथ नहीं हो अतव जो है अनुमान ही संभव नहीं किसी कि आप को आपके प्रक्रिया के अनुसार में अनुमान कर नहीं पाएगा दूसरा विषय को पकड़ती नहीं है मरणादिक न संभवी मरनादि क्रिया ही लिंगम मंडादि क्रिया को भी लिंग कर दो न चलिंगम करणम अतीत लिंगे लिंग वास्तव में करण नहीं हो सकता नहीं तो अतीत लिंग के द्वारा भी अनुमति हो सकती थी क्यों है ना वहा नहीं क्या होगा वर्तमान कालीन लिंग होना जरूरी नहीं है जायमान लिंग को अनुमति का करण नहीं माना क्यों <laughs> अतीत लिंग और भावी लिंगों पर भी अनुमान कर लेते हो युमती आसित क्यों अतीत धुआ अतीत धुम देकर आए अति धुम तो दुम तो, तो नहीं कैसा कर रहे हो? हो ये तो तो कैसे कैसे बना लिया? तब कहेंगे आग ना चला होता, तो काला होता दुआ नहीं निकली और ठीक उल्टा हो भावी क्यों लेकर के भी इम यज्ञाला वन्यमती वन्नीमति भविष्य गोमया दिना यज्ञ मंडप से निर्मित गोम आदि इस्तेमाल के करके बिल्कुल तैयार किया हुआ है इसे लगता है जरूर या अग्नि होगा वंगीकुंड तैयार है तो मतलब क्या कभी ना कभी आग जलाएंगे वो लोग उसमें अग्नि जलेगी धुआं होएगा भावी धुआं इसलिए जायमान लिंग से अनुमान को जरूर नहीं जयम ने वर्तमान कालीन ज्ञान विषय भूतालिंग वर्तमान धुआं दिखाई देगा तभी अनुमान करें कोई जरूर नहीं है भूत और भविष्यकालीन वस्तुओं को लेकर के हम लोग अनुमान करते ही हैं इसलिए यह भी कदम करना ठीक नहीं वर्तमान काल में जो क्रिया और का व्याप्ति क्या वह धुमा धूम विशेषण नहीं वहां लिंग ज्ञान मात्रम मात्र नश्याति काल सपनियमा और वह भी अनुमिति काल में नहीं हो सकता क्योंकि आप कहा आपका एक काल से ज्ञान होगा एक ज्ञान का मतलब या तो लिंग ज्ञान रहेगा तो अनुमिति ज्ञान रहेगा दो में एक ज्ञान रहेगा ना इसे अनुमिति ज्ञान काल में लिंग ज्ञान हो नहीं सकता मैंने कारण के बिना कार्य पैदा हो गया मानना पड़ेगा है ना अनुभव विचार व्यतिरिक्त विचार है ये कारण के बिना कार्य पैदा हो गया अरे लिंग ज्ञान है ही नहीं और अनुति पैदा हो जाए और उन्हीं का नियम क्या है नयायकों का नियम क्या है, है? कार्यकाल संवाय कांडम सहवस्थानम नियमा कार्यकाल में संवाय और असमय कांड का होना चिंता आवश्यक है कि संवाय कांड में कार्य पैदा होना है और असमय कांड होना भी जरूरी है उसके बिना कार्य पैदा नहीं होगा इसे मिट्टी में या कपालों में घड़ा पैदा होना है कपाल में समय समयकरण रहेगा तो तब ना होगा और कपाल संयोग भी जरूरी है इस तरह तो तो से अन्मिति के प्रति समयकरण कौन है आत्मा और असमयकरण कौन है लिंग ज्ञान उसके बिना अनुमति कैसे पैदा हो जाएगा लेकिन समस्या तुम्हारे पास क्या है आत्मा में लिंग ज्ञान होगा तो अनुमित ज्ञान नहीं होगी अनुमित ज्ञान होगा तो लिंग ज्ञान नहीं होगा क्योंकि एक कालाचरणी की ज्ञान हो सकता है दोहरी हो नहीं हो सकते जिस समय कार्य पैदा हो रहा है उस समय कारण रहा ही नहीं तुम्हारे मत के अनुसार आत्मा में जब अनुमित ज्ञान पैदा हो रहा हो उस समय दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता मैंने ज्ञान है नहीं मैंने लिंग ज्ञान नहीं का मतलब क्या असम कारण नहीं है परामर्श ज्ञान भी नहीं है कोई भी दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता अनुमित ज्ञान काल में जब कोई कारण ही नहीं सामग्री कार्य कैसे प्रकट हो गया तुम्हारे मन मतलब। में जब तुम संसार में किसी सांसारिक पदार्थ का भी अनुमान नहीं कर सकते तो आत्मा का अनुमान कहां से करो कहना के मतलब है आत्मा को आप अनुमान से जान नहीं सकते ये सिद्ध होगा जब अनुमान के द्वारा आप वन्य आदि को भी जान नहीं सकते इस आत्मा में क्या में तो ज्ञान होगी ना जब वन्नी की अनुमिति ज्ञान होना है पर्वत वन्यमान ज्ञान होना है उस समय आपको समय कारण असमय कारण चाहिए समय कारण तो रहेगा ही आत्मा है ही लेकिन असमय कारण क्या है कुछ लोगों के मत में परामर्श ज्ञान कुछ लोगों के मत में लिंग ज्ञान वो रहेगा क्या आत्मा में आपके नियम अनुसार तो रहेगा नहीं तो पर्वत वन्यमान स्थूल विषय के ज्ञान का अनुमति भी आप नहीं कर सकते हो तो आत्मा का कहां से करूंगा हो नहीं पूर्व क्षण सत्तमात्र तो कर्णत्व तो तयोर योगपत न दोषेत यदि कोई कह सकता है पूर्व वहां पर है नहीं खड़ा करके अरे पहले क्षण में था ना पूर्व क्षण में विद्यमान ज्ञान को लेकर के उत्तर क्षण में अनुमित ज्ञान आपका पैदा हो जाएगा योगपत तो होना कोई जरूरी नहीं है योगपद अभाव न दोष है यदि श्रवण्ड लिंगादिलिंग विज्ञान से साक्षीप से स्वतः विशेष भाव श्रवाद निरूपीतवशन तस्वीर अच्छे वक्तव्य तत्सया तत्काल वक्त भाव क्योंकि श्रवणमणादिलिंग विज्ञान का साक्षीप जो आत्मा है वह स्वतः विशेष भावना स्वतः कोई विशेष स्वरूप नहीं है उपाधियों को लेकर के कहा जाता है श्रोत मंत्र विज्ञाता आत्मा को और उपाधि ज्ञान नहीं है तो उपहित ज्ञान भी नहीं होगा स्विशेषावे तो ना श्रवणादि निरूपित्व नहीं होगा तो तत्सत्ता या तत्काल वक्तव्यता इसलिए उन श्रवणादि क्रियाओं की भी सत्ता उस काल में अवश्य कहना पड़ेगा और वो आपके मत के अनुसार संभव नहीं है अतः उसका अनुमान ही नहीं हो सकता श्रवणादि क्रिया मंत्रोनुम्मा भूत किंतु बाह्य गोचर श्रवणिक क्रिया आत्मनपि कई पूर्व पक्षी कह सकता है चलो श्रवणादि स्वविशेष एव ऐसा भाषा में न पुष्पूर्ण बाह्य गोचर श्रवणी क्रिया बाह्य विषय श्रवणी क्रिया के द्वारा मन्ता का भले अनुमान न हो सके किंतु बाह्य विषय श्रवणादि क्रिया को ये? क्रिया एवं आत्मा नीति आत्मा को विषय कर ले रहा माने श्रवण जब हो रहा है तब तो आत्मा भी विषय हो गया प्राभाकर का कहना है प्रत्येक ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान में क्या होता जैसे घट ज्ञान हुआ घटक ज्ञान में क्या क्या विषय है घट भी विषय है ज्ञान भी विषय है साथ साथ भी है है आत्मा भी विषय है बोलता है आत्मा विषय न हो वह प्रकाश वा रहे तो घट ज्ञानी नहीं होगा इसे हर ज्ञान के साथ आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है मानता है राभाकर उसको लेकर कह रहे हैं कि जब श्रवण क्रिया हो गई वह श्रवण क्रिया क्या कर रही है वह शब्द को विषय कर रही है आत्मा को भी विषय कर रही है तभी आत्मा तो को श्रोत दिया जाता है नहीं तो आत्मा हमें श्रोतृत्व कहां से आ गया श्रवण क्रिया के, के कारण से ये श्रवण क्रिया क्या करती है तो उसको श्रवण क्रिया अपने में इन अनेक चीजों को जोड़ लिया क्या क्या जोड़ लिया सबसे पहला श्रवण्र के साथ संबंध स्वर्ण इंद्र मानना पड़ेगा श्रवण क्रिया होने के लिए मन के साथ संबंध मानना पड़ेगा तभी तो श्रवण होगा आत्मा के साथ संबंध मानना पड़ेगा तभी आपको मालूम होगा मैं सुन रहा हूं श्रोतृत्व आएगा बाह्य शब्द लेनी पड़ेगी व्यवधाना भाव लेना पड़ेगा यह सब मिलकर जो श्रवण क्रिया हुई श्रवण क्रिया क्या कर रही है आत्मा को भी विषय कर लेती है अति श्रवण क्रिया के द्वारा ही आत्मा का हो जाएगा ये सीधा सीधा ले लो ऐसा करता है, वो भी नहीं हो सकता नहीं मंतव्य मंत्र मन क्रिया संभव मंतव्य से अन्यत्र ममता का मनन क्रिया हो नहीं सकती है सिद्धांत ने जवाब दिया स विषय गुजरा तो स्व आश्रय कि वास्तव में कोई भी इंद्रिय है वो अपना विषय को ही शब्दादी विषय को ही श्रवणादी इंद्रिया ग्रहण करते हैं लेकिन उनके अपना आश्रय को भी ग्रहण नहीं करते हैं न तो स्व आश्रय गोचरा स्व आश्रय को विषय नहीं करते हैं अतव न मतेर मंत्र मनवी इति आत्मनो मंतव्य निषेधात् मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया समुदित मंता आत्मा को भी आप मनन कर लें मनन का विषय बना लें आत्मा में मंतवी हो जाए या कभी नहीं हो सकता मंत्री आत्मा चाहिए मंत्री मंत्री आत्मनी न मनन क्रिया संभव सब ती एक वचन है मंत्री मंत्री का मतलब क्या है मनन करने वाले में मणन रूपी जो क्रिया है वो मंत्री कौन है वो मनन करने वाला आत्मा सप्तमी भी मंत्री आत्मनी मंत्र की आत्मनी ये मनन क्रिया तद विषय मनन क्रिया कभी नहीं हो सकती मन आत्मा कभी मनन क्रिया का विषय होकर मंतव्य नहीं हो सकता स्वयं का मनन स्वयं नहीं कर सकते ये कहने का तात्पर्य आत्मिक जैसे कुठार आदि क्रिया यह दारूणों अन्यत्र व्यापार आदर्शना कुठार आदि क्रिया के द्वारा आप कुठार कोई काटोगे क्या कि लकड़ी को काटोगे कुठार से कुठार को तोड़ा जाता है कि लकड़ी को कुल्हाड़ी से आप किसको काटते हो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी को काट लिया ऐसा होता है एक कुड़ी से लकड़ी को दूसरे को काटा जाता है आत्मा तो जो मनन करेगा वह स्व भिन्न विषय कोई मंतव्य बना के मनन करेगा ना कि आपने कहीं मनन कर डालेगा स्वयं का स्वयं मंतव्य कैसे हो जाएगा या नहीं हो सकता है यही संसार देखने को मिलता है उसके अनुसार यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा आत्मा कभी किसी भी प्रत्यक्ष हो किसी का विषय नहीं हो सकता अतव मंतव्य ही नहीं है सदा मनता है सदा विज्ञाता है मंतव्य विज्ञातव्य विषय कभी नहीं हो सकता यदि विषय करने की चेष्टा करोगे अनवस्था अन्य दोष आ जाएगा बताएंगे ननो मनसा मनसो वशेद आंधी देखो श्रुति मनसो वशे वशेद इतनी श्रुत है उसके आधार में यह पूर्व पक्ष कहता है मनसा सर्मेव मंतव्य का है ना मन के अंदर सब कुछ मंतव्य है जब मंत्री आत्मा भी हो गया मन के आत्मा कभी मरण हो सकता है समझो और में मन वो के द्वारा ही आत्मा उपलब्धि ये श्रुति कह रही है आप कैसे करते हो मन के अंदर आत्मा का मरण नहीं हो सकता मन के द्वारा ही होता है कह दिया और आप कर मन की अंदर नहीं होगा आप स्वयं स्वृति विरुद्ध बोल रहे हो जब पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांत सत्यम एवाम ठीक हो सर्वे मंतव्य मंत्रण न मंतम शक्यम वास्तव में इस वाक्य का यह अर्थ है जो तुम ले रहे हो अर्थ नहीं है इस मंत्र का क्या है वास्तव में सर्वे मंतव्यम मंत्य में ना सर्वे में मंत्य मनसा मंतव्य सर्वी मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम ये इस पंक्ति मंतारम मंत्रेण मंता मन आत्मा आत्मा के बिना मन के द्वारा मंतव्य सभी का मनन नहीं हो सकता ऐसा घटा हो सकता आत्मा के बिना यह मन इस संसार के सारे पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का भी वास्तव में मणन ही नहीं कर सकता मंता मंत्रेण मंत्य मनसा मंत न ये तात्पर्य यदि एवं किं सदसा योगे आप इस पंक्ति का स्पक्ति क्या फायदा कथन फाइलवापच्छ कथस इदम सर्वय मत सोस्पदार मंत्रो जो सभी का य संसार के सगले पदार्थों का मनन करने वाला है वह समंत वह सदा सदा सदा मंत ही होता है न स मंतव्य कदाचित वह कभी भी मंतव्य कोटि में नहीं चला जाता क्यों अनवस्थाय दोष भाई बताए